आध्यात्मरामण अयोध्या कौसल्यादाजदारावशिष्ट प्रमुखा द्विजा झंदय तो भुवन सर्वे पृष्ठत पार्षत ग्रता श्रिंगवेरपुर गंगाकूल स उमहति सेना शत्रुघ्न परिचोदिता कौशल्या आदि महारानियाँ तथा वशिष्ठ आदि द्विजगण पृथ्वी को आच्छादन कर उनके आगे पीछे और इधर उधर यथायोग्य रीति से चलने लगे इस प्रकार श्रृंगवेरपुर पहुँचने पर वह महान सेना शत्रुघ्न की प्रेरणा से गंगा तट पर जहाँ तहाँ ठहर गई आगत भरत शुवा गुहसमान महत् से न साधम आगत भरत किल पाप कर्त ना वाया रादन गृत जेय यदि शुद्ध भरत का आगमन सुन गुह को यह शंका हुई कि भरत बड़ी सेना लेकर आए हैं अत ये राम के अनजान में उनका कोई अनिष्ट करने के लिए न जानते हों मुझे उनके पास जाकर उनका मर्म जानना चाहिए यदि उनका भाव ठीक हो तब तो वे भले ही पार चले जाए गंगोचे समाकृष्य नावतिष्ठं तो सायुधा ज्ञातो में समाता पश्यंत सर्वतो दिशम नहीं तो इसके विपरीत उपाय करना पड़ेगा अतः मेरे जाति वाले अस्त्र शस्त्र लेकर सावधानी से सब ओर देखते हुए चौकस रहे और सब नावों को खींचकर गंगा के बीच में खड़ी कर दें दे सर्वान समादेश गुहो भरतम उपाय संगृह्य विविधा बहुन प्रोगयात साधम बहुवधु नवेद्योपाग्रे भरत सृष्ट् भरतमा सीन सानुज सृभ चेरांबर घनश्याम जटा मुकुटधारिनम इस प्रकार सबको आज्ञा दे गुह नाना प्रकार की बहुत से भेटें लेकर अपने बहुत से हथियारबंद जाति भाइयों के साथ भरत जी के पास आया वहां उनके सामने सब सामग्री रखकर इधर उधर देखते हुए उसने देखा कि मेघ श्याम भरत चीर वस्त्र और जटाजूट धारण किए छोटे भाई तथा मंत्रियों के साथ बैठे हैं रामेवान्न सोच राम रादिम राम नाम शिसा भूमौ गोहमीति चाब्रवी शीघ्र उत्थप्य भरत गाढ़िंग्य सां पृष्ठ नाम व्यय मग्न मग्न वे राम ही का स्मरण कर रहे हैं और राम नाम का ही जप कर रहे हैं यह देखकर उसने पृथ्वी पर सिर रखकर कर भरत जी को प्रणाम किया और बोला मैं गु हूँ भरत जी ने उसे शीघ्र ही उठाकर आदरपूर्वक गाढ़ आलिंगन किया और प्रसन्न मुख से उनकी कुशल पूछकर उससे सखा भाव से इस प्रकार बोले भ्रातस्तम राघवेणात्र समवस्थितः समेतवस्थित रामिंगित सा नयने नामत्म धन्योशी कृतकृत्योत्भाषि रामोरावजीवप्राक्षो लक्ष्मण न सीतया भैया तुम यहाँ रामचंद्र के साथ रहे थे और निर्मल हृदय श्री राम ने नेत्रों में जल भरकर तुम्हारा आलिंगन किया था तुमसे सीता और लक्ष्मण के सहित कमल नयन राम ने, ने वार्तालाप किया अतः तुम धन्य हो तुम्हारा जीवन सफल है